मनुष्य तु राज्य न किंत जगदीशतु जू भंग मात्रे निलोकी न सती क्षणा जिन्हें स्वराज्य सुख का ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा है जो सच्चिदानंद घन है और जिनसे बढ़कर आनंद और किसी को नहीं है उन परमात्मा के लिए एक मनुष्य राज्य में क्या रखा हुआ है उस जगदीश्वर के लिए उनके तो भ्रूभंग मात्र ऐसी क्षण भर में त्रिलोकी का नाश हो जाए जिनके अनुग्रह मात्र से इंद्र की लक्ष्मिया बनती बिगड़ती रहती हैं, वो सारी महासृष्टि जिनकी माया जिनकी लीला मात्र है उनके लिए ये मर्त्य लोक का राज्य क्या है फिर भी भरत की इच्छा पूरी करने के लिए कैके -की, की इच्छा पूरी करने के लिए अपने भक्तों को ये झांकी दिखाने के लिए लीला मानुष शरीर ऐसी वे सब कुछ अनुकरण करते हैं अनुवर्तन करते हैं अब इसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी होती है तो वो आपको सायकाल सायकाल जल्दी आ जाएगा राज्याभिषेक वन प्रियम ओ शांति शांति शांति, शांति खंडलश्रेयलासृष्ट महासृष्टे यदतद्रमाते तथाजता कामपूर विधि लीलामुषेहन सर्व्युर्तते भगवान शंकर गौरी से कह रहे हैं अर्थात ये मंत्र है कि जिनके केवल अनुग्रह से बिना किसी प्रयत्न के करोड़ करोड़ करोड़ इंद्रों की लक्ष्मी बनती है बिगड़ती है मिटती है जिन्होंने खेल खेल में इस महासृष्टि का निर्माण कर दिया है उन भगवान रामचंद्र के लिए एक पृथ्वी का राज्य क्या बड़ी बात है फिर भी जो लोग उनकी भक्ति करते हैं उनसे प्रेम करते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान लीलया मनुष्य शरीर से राजा भी बनते हैं लोगों को ध्यान की मूर्ति देने के लिए लोगों के चरित्र का अनुसंधान लोगों को करने को मिले इसके लिए ये उनकी एक करुणा है कि राजा बनकर चक्रवर्ती सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठते हैं उनके स्वरूप की दृष्टि से ये कोई बड़ी बात नहीं है अब भरत की आज्ञा हुई शत्रुघ्न को शत्रुघ्न ने एक बड़ा निपुण बाल संवार वाला बुलाया बुलायाु कृंतका नाई जो दाढ़ी मूछ बढ़िया बनावे हाँ। हाँ। कृतिकर्तने कृंता थी कृंतका और अभिषेक के लिए सब सामग्री मंगाई गई परंतु राम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले मैं स्नान करूं पहले भरत स्नान करें श्रृंगार करें फिर महात्मा लक्ष्मण क्षौर करावें स्नान करें श्रृंगार करें उसके बाद सुग्रीव उसके बाद विभीषण जब सब पहले स्नान कर चुकेगे तब हम करेंगे। ये भगवान राम की शालीनता उनका सील स्वभाव हमारे एक बड़े बूढ़े थे वो घर के जब तक बच्चे बच्चे खाए न लें तब तक खाते नहीं थे सबसे अंत में घर में वही खाते थे और उनके समय में पचहत्तर आदमी उनके घर में हो गए थे और सबकी रोटी एक साथ बनती थी सब एक साथ खाते थे क्योंकि जब तक वो सब की गिनती नहीं कर लेते थे कि किसने खाया किसने नहीं तब तक स्वयं खाते नहीं गए तो बड़े बूढ़ों का स्वभाव ही ऐसा होता है पहले छोटों को आगे करते हैं अब इसके बाद जटा का संशोधन हुआ बाल संवारे गए स्नान किया और चित्र विचित्र अनुलेपन शरीर में लगाया गया अंगराग माला पहनी बहुत कीमती वस्त्र पहनाया गया और उनकी लक्ष्मी चमकने लगी रामचंद्र की सेवा करने में लक्ष्मण और भरत स्वयं लगे उन्होंने सेवक से उनकी सेवा नहीं करवाई और सीता जी की सेवा जो बड़ी बड़ी रानियां महारानियां वहां आई हुई थी उन्होंने स्वयं किया बड़े बहुमूल्य वस्त्राभूषण से उनका श्रृंगार हुआ इसके बाद जी ने स्वयं जो बानर पत्नियां किस से आई थी उनका स्नान श्रृंगार उन्होंने करवाया क्योंकि वो बारंबार उनका हृदय भरे आता था कि इन्हीं बानरों के सहयोग से सहायता से जहां भरत नहीं लक्ष्मण नहीं जहां भरत नहीं शत्रुघ्न नहीं जहां राज्य का कोई सैनिक नहीं वहां इन्हीं बानरों ने हमारे पुत्र की सहायता की है आनंद से बहरकर जसोदा फूली फूली फिरें कौशल्या आनंद से भरकर कौशल्या पुत्र बत्सला ततः चंदन मादाय इसके बाद शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमंत्र जी रथ लेकर आए बड़ा चमकदार रथ रामचंद्र रथ पर बैठे सुग्रीव युवराज अंगद हनुमान विभीषण सब के सब स्नान करके दिव्या अम्बरधारी दिव्या वरण भूषित होकर राम के पीछे पीछे चले बड़े बड़े रथ घोड़े हाथी सुग्रीव की पत्नियां सीता ये सब के सब सवारी में अयोध्या जी के लिए चले जैसे देवताओं से घिरे हुए इंद्र चलते हैं वैसे घोड़े के रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र आगे चले श्री अयोध्या जी की ओर उस समय भारत सारथी का काम कर रहे थे और शत्रुघ्न ने रत्न दंड श्वेतात पत्र श्वेत छत्र जिसमें रत्नों का डंडा लगा हुआ था उसको शत्रुघ्न ने ले रखा था लक्ष्मण चमर कर रहे थे और शत्रुघ्न जो है वो चामर कर रहे थे इस प्रकार ये इस प्रकार दूसरा जो चमर है उसको विभीषण जी ने ले रखा था देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे रामचंद्र भगवान की स्तुति हो रही थी बानरों ने अपना बानर रूप छोड़ दिया ये सब के सब मनुष्य रूप हो गए और हाथी पर चढ़ चढ़ के बानर लोग चले एक एक हाथी पर कई कई बानर मनुष्य के बेस में घेरी शंख बजने लगे मृदंग पणव आनक की ध्वनि चारों ओर भरपूर हो गई। रामचंद्र भगवान अपनी समलंकृत श्रेष्ठपुरी में प्रविष्ट हुए पुरवासियों ने देखा कि रामचंद्र भगवान राज्याभिषेक स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं सवारी निकल रही है दुर्गा दल श्याम तनुम महार किट रत्नाभरणाचितांगम आरक्त कंजात लोचना दृष्टवा जजुर्मोद मतीव दल के समान श्यामल श्री विग्रह है बहुमूल्य किरीट है सिर पर रत्नों के आभरण है अंग अंग शोभा से संपन्न है आंखें रत्नारी हैं देख करके सब लोग आनंदित हो गए विचित्र रत्नों से पूजे हुए विचित्र विचित्र रत्न जिसने बीच बीच में लगाए हुए ऐसा पीतांबर श्री रामचंद्र सारण किए हुए हैं और हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ उनके भुजदंड हैं मुक्ता फल दिव्य हार धारण किए हुए हैं प्रजा देख करके आनंद में मग्न हो गई भगवान श्री रामचंद्र के नील शरीर पर आ, मुक्ता माला की ऐसी शोभा हो जैसे नीले आकाश में आ, मुक्ता गंगा जी की जैसे गंगा जी की छवि होती है सुग्रीव आदि सब के सब भक्तों के साथ सूर्य के समान चमक रहे कस्तूरी का चंदन शरीर में लगा हुआ कलपत पुष्प की माला पहले हुए, पहने हुए सब की सब स्त्री आनंद में भर करके घर का काम धंधा छोड़ कर के अपने ऊपर छज्जों पर चढ़ गए गये हरमिया अयोध्या की स्त्री भी सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरी भगवान को देखा उन्होंने उनकी आँखें आनंद ऐसी भर गयी कुरण तिहा स्मित शोभिता नहा ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही मुस्कराए मुस्कुराए करके माने अपनी खुशी अपनी हंसी, अपनी प्रसन्नता श्री रामचंद्र जी आरोप निछावर कर रही स्मित शोभिता और आँखों के द्वारा अपने नयन मनोरसायन आनंद मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करते हैं मानो उनके नेत्रों का उत्सव ही मूर्तिमान होकर मार्ग में चल रहा है मनसा धीरे धीरे और मन से उन्होंने श्री रामचंद्र का परिरंभण किया आलिंगन किया मन ही मन उनको अपने हृदय से लगा लिया राम मुस्कुरा कर स्नेह भरी दृष्टि से प्रजा को और स्त्रियों को सबको देखते हुए मार्ग में धीरे धीरे चल रहे हैं। इसके बाद इंद्र के भवन के समान पिता के महल में गए वहाँ जा कर के जिस कमरे में पिताजी रहते थे उसमें नहीं बैठे अलग बैठे और वहाँ जाकर के फिर कौशल्या माता के चरण छुए और उसके बाद सब माताओं के चरण छुए रघुवंश केतु भगवान ने बड़ी भक्ति ऐसी सबकी सब वंदना की सत्य पराक्रम राम ने कहा ये भी एक देखो राम का सदगुण बोले कि मेरे रहने के लिए जो महल है वो सुग्रीव को दे दिया जाए भरत को बुला करके भगवान ने कह दिया अपनी सुख सुविधा का ख्याल भगवान राम नहीं रखते हैं अपने भक्त की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं वो उत्तम महल सुग्रीव के काम आवे जिसमें सारी संपत्ति भरी हुई है ऐसी आज्ञा कर दी और फिर ये आज्ञा कर दी भरत के लिए कि जितने हमारे साथ आए हैं हमारे मित्र भाई बंधु उनके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की जाए भरत ने रामचंद्र की आज्ञा का पालन किया अब शत्रु जी ने जाकर के सुग्रीव से प्रार्थना की कि श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए चारों समुद्र का जल चाहिए सो उन्होंने तुरंत दूत भेज दिए जाम एक ओर गए हनुमान जी दूसरी ओर गए अंगद तीसरी ओर गए और सुशेण चौथी ओर गए वायु वेग से चारों गए और जाकर के जल सात कुम्भ कलसान च समानयन जल से भरे हुए और स्वर्ण के कलश ले आए सबके साथ सब। तीर्थ का जल आया शत्रुघ्न ने मंत्रियों के साथ श्री वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि महाराज अब राम का अभिषेक होना चाहिए अब तो वृद्ध वशिष्ठ बड़े संयमी बड़े नियम पालन करने वाले विद्या वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध गुणबद्ध ब्राह्मणों के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान को रत्नमय सिंहासन पर बैठाया सीता के सहित सीता रामचंद्र दोनों रत्नमय सिंहासन पर बैठे वशिष्ठ वामदेव जावाली गौतम वाल्मीकि ये सब आकर श्री रामचंद्र भगवान का अभिषेक करने लगे कुशाग्र तुलसी जुकतो पूर्ण गंध जलईर्मुदा कैसे अभिषेक होता है कि पूर्ण सुगंधित तीर्थों का जल है और उसमें तुलसी भी पड़ी हुई है और उसको कुश के नोक से उठा करके वे श्री रामचंद्र जी के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं जैसे बसु इंद्र का अभिषेक कर रहे हों बड़े बड़े ऋतवेज ब्रा, श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्याए मंत्री सब औषधि के रक्त सर्वौषधि और उनके द्वारा उन्होंने आकाश में स्थित होकर देवताओं ने भी श्री रामचंद्र का अभिषेक किया चारों लोकपाल स्तुति करने के लिए आए और न उस समय छत्र लेकर के छत्रन जग्राह शत्रुघ्न शत्रुघ्न ने छत्र ग्रहण किया वो श्वेत वर्ण का छत्र था और सुग्रीव और विभीषण इन दोनों ने श्वेत चमर ले लिया और वायु ने आकर के कांचनी माला सोने का हार अर्पण किया रामचंद्र को इंद्र की प्रेरणा से उसमें सब रत्न लगे हुए थे और मणि कांचन से भूषित था स्वयं इंद्र ने भी आकर के भगवान श्री रामचंद्र को हार पहनाया देवता और गंधर्व गान करने लगे अप्सराएं नाचने लगी देवताओं की दुन दुभिया बजने लगी और पुष्प वृष्टि आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी दुर्बा नव दुर्बा दलस्याम और कमल लोचन रवि कोटि प्रभायुक्त किरीट से विराजित कोठि कंदर्प लण्य पीतांबर से ढके हुए दिव्य आभरण संपन्न, दिव्य चंदन लेपन दजारो हजारों, हजारों सूर्य के समान उनकी ज्योति दो हाथ ये चतुर्भुज रूप का ध्यान नहीं है द्विभुज मूर्ति और रघुनंदन उनकी बाई ओर श्री सीताजी महाराज बैठी हैं, जैसे मरकत मणि के साथ कांचन मणि विराज सारा आभरण धारण किए हुए बाई गोद में वामांक भगवान श्री रामचंद्र के हैं उनके हाथ में रक्त कमल है रक्तोत्पल भोजाम, बामे भोजामिंग संस्थिताम और बाई ओर से आलिंगन करके बैठी हुई हैं सर्वातिशय शोभा से, से जुक्त हैं सब लोग देखकर भक्ति से गदगद हो गए उसी समय उमा सहित शंकर भगवान आए और सब देवताओं के साथ उन्होंने श्री राम भगवान की सीताराम की स्तुति की नमोस्तु राय नीलोत्पलश्यामल काय नीलोत्पल श्यामल कोांगज भूषणा सिंहासन स्था महाप्रभायधिया विहीन एक अ्यति च लोक जातम स्वयया तेन न लिप्य से सुखे जस्ररथो नवद्य सीता समेत श्री रामचंद्र को नमस्कार है नीलोत्पल श्यामल कोमल रामचंद्र को नमस्कार है क्रीट हैीट आरांगद भूषण श्री रामचंद्र को नमस्... नमस्कार है सिंहासन पर विराजमान महाप्रभा संपन्न श्री रामचंद्र को नमस्कार है प्रभु आपकी न आदि है न मध्य है न अंत है आप एक हैं जिसके आदि और अंत होता है उसका मध्य भी होता है और जिसका मध्य होता है उसका आदि और अंत भी होता है परमेश्वर में काल की कल्पना यदि जोड़ी जाए तभी बल्कि ऐसा कहना पड़ेगा यदि ईश्वर से बड़ा काल को माना जाए तब ईश्वर की आदि और अंत की कल्पना की जा सकती है यदि ईश्वर से बड़ा काल को न माना जाए तो ईश्वर के आदि और अंत की कल्पना कैसे हो सकती है तो उनमें न आदि है न मध्य है न अंत है वे ही सारी सृष्टि बनते हैं रक्षा करते हैं और आ, फिर खा जाते हैं और कहीं भी सृष्टि के साथ माया से उनका लेप नहीं होता है परमानंद घन हैं और परमानंद में मग्न हैं और माया आदि दोषों से रहित हैं कहे प्रभु आप गुणों के अनुसार लीला का विधान करते हैं क्यों करते हैं प्रपन्न भक्तानु विधान है तो क्योंकि जो आपके शरणागत भक्त हैं उनको इससे बड़ा आनंद होता है आप अनेकों अवतार ग्रहण कर, करते हैं कभी मनुष्य मालूम पड़े कभी देवता मालूम पड़े लेकिन ज्ञानी लोग ही आपको पहचानते हैं कि सकल सूरत चाहे कुछ भी हो ये हैं भगवान ही यदि बालक को एक सोने की सिल्ली लेकर पहचान करा दी जाए कि इसका नाम सोना है तो कंगन के रूप में वो सोना को नहीं पहचानेगा और कंगन हार कुंडल के रूप में पहचान करा दी जाए तो सिल्ली के रूप में द्रव के रूप में या चूरे के रूप में वो नहीं पहचानेगा लेकिन जो सोना को पहचान लेगा वो किसी भी शकल में सोना हो चाहे कुंडल हो हार हो कंगन हो सिल्ली हो चूरा हो द्रव हो सब रूप में वो परमेश्वर को पहचानता है इसलिए ज्ञानी पुरुषों को ही ये बात मालूम पड़ती है कि सब सकल में सब सूरत में भगवान हैं अपने अंश से ही उन्होंने दूसरे के द्वारा जड़ प्रकृति चित्त विज्ञान आदि की सहायता लेकर उन्होंने ये सृष्टि नहीं बनाई है वही ऊपर नीचे सर्वत्र शेष के रूप में भी वही हैं और वही सूर्य अग्नि चंद्रमा औषधि और वर्षा के रूप में अनेक रूप से जगत के रूप में भासते हैं तुम तुम्ही सबके शरीर के भीतर रामचंद्र अग्नि के रूप में हो और जो मनुष्य खाता है वैश्वानर रूप से उसको पचाते हो और आप ही प्राण अपान होकर के और अखंड रूप से सारे जगत को धारण करते हो चंद्र सूर्य उसके भीतर अग्नि अग्नि के भीतर आप निवास करते हैं आप चेतन स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता ज्ञान के विषय परिवर्तित होते हुए मालूम पड़ते हैं परंतु स्वयं ज्ञान स्वरूप चेतन परिवर्तित नहीं होता संसार में जितना भी धैर्य है सौर्य है आयु है वो सब परमात्मा की सत्ता है विरंची शिव विष्णु के भेद से काल कर्म चंद्रमा सूर्य के विभाग से और नाना प्रकार के बादी जो आपस में वाद विवाद करते हैं आ, अलग अलग ईश्वर के संबंध में सबको सब कुछ कहने का अधिकार है जिसको जैसा जैसा मालूम पड़े बदंती चैत कबयो जथा रुचम, उसमें ये कहने का नहीं है कि ईश्वर ये नहीं है और तुमको ये कहने का अधिकार नहीं है वादी नाम पृथक विभाषी ब्रह्म निश्चित मनन्य दिह वाद विवाद जो वादी हैं। प्रतिवादी है उनको आप अलग अलग मालूम पढ़ते हैं। आप तो निश्चित ब्रह्म स्वरूप हैं। आपके सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है जैसे आप मत्स्यादि के रूप में मत्स्य कच्छप बराह सिंह का जैसे रूप धारण करते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण प्रपंच का रूप भी आपने धारण किया है मत्स्यादि रूपेण जथा तमे तो कहा श्रुत पुराणे सुचलोक सिद्ध तथा सर्व सदस विभाग तमेव नान्य विभाती जब मछली कछुआ होने से ईश्वर में भेद नहीं होता तो मिट्टी पानी आग होने से ईश्वर में स्त्री पुरुष होने से ईश्वर में विभाग कैसे हो जाएगा तो so, जो कुछ सृष्टि में कभी पैदा हुआ और पैदा होगा आगे चल के जो है और होगा जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो सब परमात्मा का स्वरूप है यद यद समुत्पन्न मनंत सृष्टऊ उत्पत्स्यते जच चवच भ न दृश्यते स्थावर जंगमाधवया बिना तह पर तह परस्वम सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तुम ही सर्व रूप में दिखाई पड़ते हो और इस विज्ञान के सिवाय राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए दूसरा कोई विज्ञान ही नहीं है यदि ईश्वर अंतर में हो तो बाहर से द्वेष हो जाएगा यदि ईश्वर निराकार हो तो साकार से द्वेष हो जाएगा यदि ईश्वर साकार ही हो तो निराकार से द्वेष हो जाएगा यदि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु होगी तो मनुष्य के हृदय में से राग द्वेष निकलने की कल्पना ही छोड़ दो so, जो लोग तुम्हारे तत्व को नहीं जानते हैं वही लोग तुमसे सिवाय दूसरा तत्व स्वीकार करते हैं माया में भटकते हैं जिनका मन तुम्हारे भक्त की सेवा करके निर्मल हो गया है उनको एक परम तत्व का भान होता है ब्रह्मा आदि को भी आपके स्वरूप का पता नहीं है क्योंकि बहिर्थ भावा वे बाहर की वस्तुओं को सच्ची समझते हैं भागवत में भी ये बात बारंबार आती है जो बाहर की वस्तुओं को सच्ची समझते हैं वो अंतर को देख नहीं पाते और एक अधिष्ठान स्वप्रकाश परमात्मा ही सब कुछ है ये समझ नहीं सकते इसलिए विद्वान लोग जो हैं, वो तुम्हारे इसी रोग रूप का भक्ति से भजन करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं काशी जी ये भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो महाराज आपका नाम लेकर कृतार्थ हो गया और दिन रात भवानी के साथ काशी में रहता हूँ और जो मरने वाले लोग हैं यहाँ उनकी मुक्ति के लिए आपके नाम राम का मैं उपदेश करता हूँ ये जो अनन्य भक्ति से इस स्त्रोत्र का श्रवण गान लेखन करता है उसको सब सौख की प्राप्ति होते है और आपके पद की प्राप्ति होती है तुज, अब पूजा तो हो गई है और कुछ कर बस अब राज्याभिषेक हो रहा है पूजा तो कर लो, लो। राजाभिषेक में ही तो शंकर जी बोल रहे हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना नहीं। अब कर लो पूजा साहब कर लो देना और गौरी गौरी शंकर दोनों सीताराम भगवान की स्थिति कर रहे थे सिंहासन पर विराजमान अभिषित राम इंद्र जी बोले महाराज ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दे दिया इस राक्षसाधी प्रावण को कि उसने हम लोगों का सब सुख ही छून लिया आपकी कृपा से यह दुष्ट राक्षस मारा गया और हमारा सब सुख सिर्फ मिल गया देवताओं ने कहा कि हमारे तो यज्ञ का भाग ही ले लिया था महाराज ब्राह्मण लोग जो कुछ हम देवताओं के नाम से इंद्राय स्वाहा कहके अर्पित करते थे वरूणाय स्वाहा पूर्णय स्वाहा तो सब इसने हरण कर लिया था अब हमको फिर से पहले की तरह यज्ञ में भाग मिलेगा ये आपकी कृपा है पीतरों ने कहा कि हमारे जो बाल बच्चे पिंडदान करते थे इनको ये ले लेता था रावण बलपूर्वक तो अच्छा किया महाराज आपने इसको मारा जटो ने कहा कि महाराज इसने हम लोगों को बेगार के काम में लगा दिया था काम तो बहुत सदा विष्टि कर्मण्यन अभियुक्ता वहां बला दुखयुक्ता ये महाराज हम लोगों को बेगार में पालकी में लगाता था ये दुरात्मा रावण अच्छा किया आपने प्रभु हमें इसके दुख से छुड़ा दिया गंधर्व लोग कहते कि हम लोग तो महाराज संगीत में निपुण और आपके कथामृत का गान करते थे और आनंदामृत में डूबे रहते थे परंतु इसने तो हम लोगों का साथ छुड़ा दिया और छीन लिया तो अब उसी को हम लोग गाने बजाने लगे थे महाराज तो आपने अच्छा किया हमारी रक्षा की इस दुष्ट को मार दिया इस प्रकार महोराग सिद्ध किन्नर मरुदगण बसु मुनि गऊ गुज पक्षी प्रजापति सब ने आ आ करके रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम किया उन्हें भेंट दी उनके परमानंद स्वरूप को देखा अलग अलग सबने स्तुति की और राम से विदा होके अपने अपने स्थान में ब्रह्म रूद्रादी गये सब राम की प्रशंसा करें और उनकी लीला का ज्ञान करें और उनके अभिषेकार स्वरूप का जिसमें अभिषेक की बूंदें पड़ी हुई हैं रामचंद्र के शरीर पर उसका ध्यान करें और सिंहासनस्थ भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय में विराजमान करें सुुध्वनत्व प्रमुदितैस्वृष्ट दिव्य मुनज्यम श्रम्तासन्न ऋचि मुख सूर्यकोटिप्रकाश सीता सौभित्रिवाताज मुनिअरी दनो विभाति देखो राज सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री सीता रामचंद्र आकाश में बाजे बज रहे हैं आनंद से देवता लोग स्तुति कर रहे हैं पुष्पों की वर्षा हो रही है और मुनिगण आकाश में भगवान की स्तुति कर रहे हैं राम सांवरे राम मुख पर प्रसन्नता है मुस्कान है बड़ा रुचिर बड़ा सुंदर मुख है समाचन जगमग जगमग हो रहा है और सीता हैं एक और लक्ष्मण जी हैं दूसरी ओर हनुमान जी हैं तीसरी ओर सीता सौमित्री हनुमान वशिष्ठ जी हैं एक और, और बंदरों की सभा जुड़ी हुई है ऐसे राज सिंहासन पर बैठे हुए भगवान रामचंद्र हमें दर्शन दे रहे हैं मानो विवाहती हमको अभी अभी दर्शन दे रहे हैं ऐसा दर्शन हो रहा है जब इस प्रकार रामचंद्र भगवान का राजा विशेष हुआ सारी दुनिया सुख में डूब गई धरती पर सब अन्न अपने आप होने लगे सत्य संपन्न हो गई और वृक्षों में फल लग गए और गंधहीन जो पुष्प हैं वो सुगंध वाले हो गए अब तो भगवान श्री रामचंद्र ने दान किया संपदा का फल ही इसमें है कि वो दूसरों के काम आवे जो दूसरों के काम ना आवे तो अपने काम आवे तो अपने काम भी न आवे और रखी रखती नष्ट हो जाए तो वो संपदा किस काम की उन्होंने घोड़े गाय तो पहले पहल ब्यायी हुई गाय लाखों दान की सैकड़ों बैल दान किए ब्राह्मणों को और तीस करोड़ सुवर्ण की मुद्रा ब्राह्मणों को दान की वस्त्र अभरण रत्न ये महाराज इनको यदि दान न किया जाए जब दान बंद हो जाता है तब तो वेद शास्त्र का स्वाध्याय और जागा आदि का अनुष्ठान भी बंद हो जाता है क्योंकि जब ब्राह्मण लोग देखते हैं इस विद्या को तो कोई पूछने वाला नहीं है तो राजा कहा ये कर्तव्य होता है कि वो ब्राह्मणों की जीविका का ध्यान रखे जिससे वो सुखी रहे अब सूर्य के समान चमकीली रत्नमयी माला भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को दिया बड़े भक्त बत्सल और अंगद को अंगद दिए बाहू बाजू और सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र ने बड़े प्रेम से हार पहनाया तो जनकनंदिनी श्री सीता जी ने बड़े प्रेम से वो हार अपने कंठ में से निकाल लिया और चारों ओर देखने लगी बारम बार देखे तो श्री रामचंद्र भगवान जो है वो इशारे को समझते हैं राम सामा हई न बैदेही तुम जिसके ऊपर प्रसन्न हो उसको ये हार दे दो तो श्री सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया और श्री रामचंद्र के सामने वो हार दे दिया हनुमते ददो हारम पश्यतो राघव अब हनुमान जी ने वो हार माता का प्रसाद समझ करके आपने हृदय में धारण कर लिया वो तोड़ने वाली जो बात है ना, एक एक मन का तोड़ा और उसमें भगवान का नाम निकला तो वो बात यहाँ नहीं है हनुमान जी ने उसको धारण कर दिया और अब भगवान रामचंद्र इससे बड़े ही प्रसन्न हुए उन्होंने संतुष्ट होकर के कहा हनुमान मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ तुम जो चाहो सो तो मुझसे बड़ मांग लो जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो भी मैं तुमको दे सकता हूँ हनुमान ने नमस्कार किया बोले महाराज हम यही मांगते हैं एक चीज तो आपसे मांगते हैं कि कन नाम स्मर राम न तृप्य थी मनोमा मैं आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ राम राम राम तो मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता इसलिए ये सदा सर्वदा नाम ही हमारे मुख से निकले और जब तक आपका नाम विश्व में रहे तब तक मैं भी धरती पर रहूं। अतस्तवन नाम सततम स्मरण खास्या भूतले जावट खास्ती से नाम लोके तावत कलेवरम जब तक सृष्टि में महाराज आपका नाम रहेगा तब तक ये मेरा शरीर भी रहे मम तिष्ठ राजेन्द्र बरोयम में ये नहीं की हम आपके साथ देखो अब रामचंद्र को तो चाहते हैं कि हनुमान जी हमेशा रहें, तो भगवान को ये भी चाहना पड़ेगा कि हमारा राम भी हमें, हमारा ना। ना। नाम भी हमेशा ना। रहे क्योंकि ना। ना। ना। हमारा नाम नहीं रहेगा तो हनुमान जी नहीं रहेंगे और भगवान हनुमान जी न रहें ये तो चाह ही नहीं सकते इसलिए राम ने कहा अच्छा ऐसा ही हो तो मुक्त हो करके जीवन मुक्त हो करके आनंद से रहो कल्पांत में मेरा सायुज्य प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली के देखो हनुमान तुम जहाँ रहोगे वहाँ मेरी आज्ञा से सारे भोग अपने आप उपस्थित होंगे इस प्रकार सीता रामचंद्र दोनों ने हनुमान जी को बर दिया अब तो हनुमान जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे बारंबार प्रणाम करें और फिर वे तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गए आ, कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि हनुमान जी अयोध्या में ही रहे गए और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को ही अयोध्या का राजा अयोध्या का राजा बनाया कहीं कहीं आ, कुछ, लव, कुछ लव के राजा विषय की बात भी आती है हनुमान जी चले गए तपस्या करने के लिए अब गुह के पास स्वयं रामचंद्र गये वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले मित्र तुम श्रृंगबेरपुर जाओ मेरा चिंतन करना और प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगना मेरा ही सारूप तो तुमको प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं उनको भी दिव्य आभरण दिए और उनके राज्य की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया और विज्ञान भी दिया और राम का लिंगन प्राप्त करके परमानंद में मग्न श्री गुह जो है वो चले गए इसी तरह से जो दूसरे बानर अयोध्या में आए थे सबका सत्कार किया गया सुग्रीव आदि का बड़े आनंद से और राम परमात्मा से सब आनंद प्राप्त करके जैसे आए थे वैसे चले गए सुग्रीव आदि किस किंधा में गए विभीषण को ऐसा राज्य प्राप्त हुआ कि किसी प्रकार का शत्रु उनका स्पर्श ही न कर सके और रामचंद्र ने उनका बड़ा सत्कार किया वे भी लंका में गए और अखिल प्रजावत्सद भगवान श्री राम समग्र राज्य का शासन करने लगे अनिच्छन्नति रामेण जौराज्य भिषेचित लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ने तो ज पद को स्वीकार ही नहीं किया लक्ष्मण भी नहीं चाहते थे पर इच्छा बिल्कुल नहीं थी परंतु राम की आज्ञा के सामने उनकी एक न चली तो राम हुए राजा और लक्ष्मण हुए युवराज और परम भक्ति के द्वारा वो राम की सेवा करने लगे वैसे तो राम साक्षात परमात्मा हैं, और ये संपूर्ण विश्व सृष्टि के कर्म के स्वामी निर्मल हैं इनमें न कर्तापन है न भोक्तापन है यदि तो कोई ये प्रश्न करे न कि ये ज्ञानी लोग ज्ञान हो जाने पर अकर्ता और अभोक्ता कैसे रहते हैं तो स्वयं नित्य सिद्ध ज्ञानवान जो रामचंद्र हैं वो इसका दृष्टांत तो उपस्थित करते हैं तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो से रहित होने पर भी निर्विकार होने पर भी अपने आत्मानंद में संतुष्ट होने पर भी लोगों को उपदेश करने के लिए बड़े बड़े अश्वमेधादि यज्ञ करते हैं उसमें दक्षिणा देते हैं मनुष्य शरीर धारण करके उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए रामचंद्र के राज्य में न पर्य विधवा न चब्लम भयम कोई विधवा नहीं होती थी रोवे कहा से वहाँ विधवा की आवाज़ कभी सुनाई नहीं पड़ी और कभी किसी को सांप नहीं काट गया और कभी किसी को कोई रोग नहीं हुआ कोई डरता नहीं था राम के राज्य में बुरा काम करे सो डरे जहाँ बुराई नहीं रही वहाँ डर का, का क्या काम सो तो लोके दक्षु भयम अनर्थो नासी, नासी कश्चन चोरी चमारी का डाकू का कोई भय नहीं था कोई अनर्थ नहीं था और बड़ों के रहते छोटों की मृत्यु नहीं होती थी राम राज्य में सब के सब राम की पूजा करते थे सब राम का चिंतन करते थे समय समय पर जितनी आवश्यकता होती समय पर बादल वर्षा करते थे प्रजा अपने धर्म की रक्षा करती थी वर्णाश्रम का पालन करती थी रामचंद्र भगवान प्रजाति वैसे ही रक्षा करते जैसे कोई पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है सर्व लक्षण सम्पन्न सर्व सर्व धर्म पारायण दस वर्ष सहस्राणी रामो राज्यम उपास सब लक्षणों से संयुक्त राम और सब धर्म परायण ये जो तत्व ज्ञान है ये कहीं राज्य शासन में बाधा डालने वाला नहीं होता और यथा हम लीलेश्वर रहा भागवत में उस तो स्थान स्थान पर ये बात कही गई अन्यास नियमान ज्ञानी यानी नियम मर्यादा का पालन पर करे परंतु कैसे करे कर जैसे मैं ईश्वर लीला से करता हूँ वैसे करे दस हजार वर्ष तक राम ने राज्य को स्वीकार किया कहीं दस हजार लिखा है कहीं बारह हजार वर्ष लिखा है और कहीं तेरह हजार वर्ष भी लिखा है दस और वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में तो है दस वर्ष सहस्त्राणी दस वर्ष शता ग्यारह हजार वर्ष रामो राज्य राज्यम श्रीमद् भागवत में 12 तेरह हजार वर्ष का उल्लेख है तो इसको ऐसे बताते हैं कि अंत में जो जानकी जी का वियोग हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र को जितना मर्तलोक में रहना था रह के अब दशरथ जी की जो राम विरह में अकाल मृत्यु हुई थी वो आयु रामचंद्र के पास आई ये उत्तराधिकार में महाराज और दशरथ की आयु भी दीजिए तो जब दशरथ की आयु श्री रामचंद्र भगवान के श्री विग्रह में आई और भगवान ने उसको अनुग्रह करके कृपा करके स्वीकार किया तो उन्होंने यही उचित समझा कि इन दिनों में श्री जानकी जी अब हमारे पास नहीं रहेंगी तो जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया और पिता की आयु से जानकी जी का उपभोग नहीं किया ऐसा रामायणी लोग ऐसा रामायणी लोग बताते हैं। तो ये जो रामचंद्र का चरित्र है ये एक रहस्य है और धन धान्य रिद्धि से सम्पन्न है इसके श्रवण से मनन से दीर्घायु आरोग्य पुण्य की प्राप्ति होती है इसका नाम है अध्यात्म रामायण परम पवित्र है शंभू भगवान ने इसका वर्णन किया है जो भक्ति के साथ एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है पाठ करता है और खुश होता है ये नहीं मंगता होकर के नहीं कृष्णाकुल होकर के इसका पाठ नहीं करना चाहिए परम आनंद में मग्न होकर उसके सारे पाप मिट जाते हैं इसके श्रवण से धन चाहने वाले को धन मिलता है पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है जो इस अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है उसको संपत्तिशाली धरती प्राप्त होती है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है दुख मिटते हैं और जो स्त्री इसका श्रवण करती है उसके बच्चे जीने लगते हैं जो बंध्या है उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है भक्ति से ये कथा सुननी चाहिए जो श्रद्धा से मनुष्य इसका पाठ करता है और बीच में क्रोध नहीं करता और मात नहीं करता अपने से आगे बढ़ा हुआ किसी को देख करके उसके लिए दिल कड़वा न हो और क्रोध न आवे तो वो सब कठिनाइयों को जीत जाता है और निर्भय होकर वो सुखी हो जाता है सब देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं सारी संपदाएं उसको मिल जाती हैं रजस्वला स्त्री भी इस राम चरित्र को सुने रजस्वलावा जदि राम तत्परा श्रृणति रामायण में सदाता रजस्वरा स्त्री भी यदि इस रामायण का श्रवण करे तो उसको श्रेष्ठ पुत्र की चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है वो पतिव्रता लोक पूजिता हो जाती है जो भक्ति से इसकी पूजा करके रोज नमस्कार करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं ये अध्यात्म चरित्र संपूर्ण जो भक्ति के साथ श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं उनके ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं ये श्री राम साक्षात परब्रह्म हैं और सबके आत्मा वही है उनके संतुष्ट हो जाने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी दुर्लभ नहीं है असल में मनुष्य को दो पुरुषार्थ ही मुख्यतः अभिप्त हैं एक तो काम और एक मोक्ष इस लोक में परलोक में वो कामना की पूर्ति चाहता है और यदि वैराग्यवान हुआ तो मुक्ति चाहता है अब इनमें इस लोक में जो कामना है और परलोक में जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है तो अर्थ का उपयोग है काम पुरुषार्थ की पूर्ति में अथवा अंत धर्म में तो अंतकरण शुद्धि के लिए धर्मानुष्ठान में और धर्म पुरुषार्थ जो है वो अंतकरण की शुद्धि में उपयोगी है